तो इसलिए जितना हमारी करने की इच्छा करके पाने की इच्छा वो धीरे धीरे छोड़ देना है ओ छोड़, ओ, ओ छोड़ हरिओम शे शाना तो एकदम ये होएगा ना की आ, अच्छा, हाँ। चलो तो ये ये नहीं अच्छा चलो एम जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश सूर्य को देखने के लिए कोई दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती वो दूसरे को प्रकाश करते हुए वो अपने प्रकाश का दो तक तो अपने आप ही है इसी प्रकार आत्मा भी स्वयं प्रकाश है आत्मा की प्रकाश को जानने समझने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है दूसरे प्रकाश की प्रकाश को देख करके मतलब इंद्रियों अपने विषय का प्रकाश कर रहा है इसको देख करके ही हमको समझना चाहिए कि इंद्रिय स्वयं पंच तन से उत्पन्न है तो इसमें तो चेतनता तथा प्रकाशशीलता नहीं है तो आत्मा की प्रकाश से ये प्रकाश को प्राप्त करके विषय का प्रकाश करते हैं इसलिए जो है जिस प्रकार सूर्य को अपने प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होता है इसी प्रकार इस आत्मा के आत्मबोध के लिए और उस प्राप्त दूसरा बोध की कोई आवश्यकता है, कोई अन्न को प्रकाशात्मक बोध जो चाहिए इसका आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यक्ति शायद अप्रकाश्रकाशात्मक अप्रकाशील वस्तु कोई प्रकाशात्मक वस्तु आने पर ही तब वो अभिव्यक्त होता है प्रकाशास्त्रु अर्क इति मिथ्या वचन प्रकाश सूर्य का कार्य है ये बात नहीं है सूर्य केवल मात्र उस संबंधित अज्ञान को अंधेरा को थोड़ा मिटा देते हैं वस्तु तो विद्यमान है अपने आप प्रकाशित होता है विद्यमान वस्तु प्रकाशित होता है अविद्यमान वस्तु तो प्रकाशित नहीं होता ज तो अभूत भविज्यक्ष तस् तत्कार जो पहले नहीं था तो गुलाबी गेट है क्या आ, क्या आ, अच्छा पोड़ा पोड़ा बौल, बौल? रे समझी अच्छा पड़ा चलना पड़ा बोल बोल हमने पहले अच्छे लम काम करने दोनों कुछ कुछ जीनिश नहीं थे तब हमने जैसे जीएस को देश चिलम जे कौन जीनिश है कौन आ चाहे जितने नहीं है जितना हमारे स्पेसिफिक जुदी हाल के हाँ फिर तब ठुकानी ओखा ओखा नहीं मनी हम लोग हम उनको छान तो तो लोक आना टेंटे मारा स्लिपिंग बैग दो বাড়া কত্তে পড়বে ওখানে থেকে পড়বে এখান থেকে নিয়ে আসবে বাইকারি যাবে দেখতে একটা মাউন্ট সাপোর্ট আছে মাউন্ট সাপোর্ট আচ্ছা রে কোঞ্জাল আছে संजीव বলতো এই যে এই রাস্তাতেই গলেই হ্যাঁ ডান হাতে পূর্ব ট্যাক্সি ওনারে একটু আগে আচ্ছা ডান দিকে যে দোকানটা পড় ঠিক আছে ও থেকে তলে তিনটে রিভিউ অথবা একটুখানি রাজনকে একটু ফোন করে নে আচ্ছা ঠিক আছে রাজনকে একটু ফোন করে নে দেখতে কি নির্ণয় করছিস ও হলোও হয় না গেল না থাকলো যাবার কোনো অসুবিধা নেই আর কুত্তাশামিজও ওখানে চান আছে আমাদের কাছেওই এটা আছে আমরাmathbbটা বিটু আছে কিন্তু গিয়ে باندې আসা একটু মুশকিল আছে আছে পুরো আমরাই তো ফিরবো ওখানে থেকে আমরা পিক করে আনতে পারি اناসব যদি আপনি বলেন তো যদি ওখানে কেউ দিয়ে দেওয়ার মত লোক না এখন আর কেউ ওখানে হাসপাতাল বা বাম্পেড পেটের পিঠে চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত আর কি সব আচ্ছা শঙ্করদের নৃত্য নিয়মতন্ত্রের ইদিকে কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে ওখানে সবাই আমার কাছে লাগে কাশি মুক্তানন্দ জি দিছে আচ্ছা অনন্ত তীর্থের ফোন নাম্বার চetztেনা অনন্ত তীর্থ হ্যাঁ তো তোমাদের কাছে এর কল নাম্বার চetztে যো কি সিদ্র রেজুন নাম্বার আছে নাকি ঠিক আছে আমার ফোনটা করে বন্ধ হয়ে যাবে তো যদি কিছু মতমতে আসে আমরা ফোন করে দিবা আর ওছাড়া খাবারের জিনিস অল্প অল্প নিয়ে রাখতো যেগুলো হাঁটার জন্য উপরে পৌঁছতে লাগে আর ফেরত থাকতে হ্যাঁ চকলেট করে বেস্ট आज ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स किसी ने लिया है? हाँ, हाँ। ड्राई फ्रूट्स किसने लिया है? ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट, अगले ब्रेड चीज़, मिन्न तवारिस। हम्म, एक पैकेट ब्रेड और एक चीज़ का पैकेट जो बोलो बोलो, जब इमरजेंसी लोग देखो बेचता जैम नहीं। तो जैम, ठीक है सर। जैम जैम चीज़ एक ही अच्छा बाकी मैं गैस तो आ राज्य कथा गो देखे देते भलो ठीक ठीक ठीक है है है तो तो चलो कुछ कुछ हैं टॉर्च टॉर्च टॉर्च हमें मोबाइल मोबाइल बोले ऐसा वस्तु नहीं है कि पहले था और अभी नहीं है अथवा तो पहले नहीं था अभी होकर फिर बाद में नहीं जाएगा ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले नहीं था अभी हुआ फिर बाद में चला जाएगा इस सब को जानने देखने वाला आत्मा होने के कारण आत्मा की अविद्यमानता कभी नहीं होती स्वरूप अत्यात अभूत ना प्रकाश हो जाए थे रवि ये प्रकाश आत्मा प्रकाश स्वरूप होने के कारण ये हमेशा ही प्रकाशशील है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा का प्रकाश ऐसे स्वप्नों काल में जब हम देखते हैं सूर्य चंद्र कुछ भी नहीं रहते विषय भी नहीं रहता एक आत्मा ही सबको प्रकाश करके सुदिन रात और विषय सबको प्रकाश करके हम उसी को ऊपर अवलंबित होकर के सुख दुख भोगते रहते हैं जागृत कर्म भी ऐसे ही है हर चीज़ आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के हम व्यवहार करते हैं सुख के काल में कोई विषय नहीं रहता परंतु आत्मा के स्वरूप के साथ एक होकर के जीव सोने के कारण उसको क्या होता है सुख की अनुभूति होती और स्वरूप सुखी है परंतु हमें पता नहीं रहता जगने के बाद हम बोलते हैं हम आनंद से कैसे हम आनंद से सोए जब आनंद प्राप्ति करने के लिए जितना साधन था वो बंद था और जो जो विषय था वो भी नहीं था फिर भी हम आनंद से सोए मतलब ये आत्मा ही प्रकाश स्वरूप आनंदमय है और ये कभी हो करके मतलब सुसुप्त अवस्था में तो आत्मा आनंदमय था जागृत करने के बाद फिर आत्मा दुखमय हो गया ऐसा भी नहीं है तो हम फिर दुखी सुखी कैसे होते हैं बोलते हैं कि ये जो मन के साथ ताधात्म कर लेते हैं उस समय मन के साथ तादात्म्य छूट जाता है इसलिए हम हमें आनंदी आनंद ही आनंद रहता है और जागृत सफर में आ करके क्या होता है मन और शरीर के साथ तादात्मक कर देते हैं और फिर हम दुखी दुखी अपने को मकता है दुखी दुखी परेशानियां ये सब लगते हैं इसलिए जागृत में रहते हुए फिर तादात्म्य को छोड़ देना यही वेदांतिक साधन है धीरे धीरे विचार करते करते ये सब दृश्य कोटि में आ जाए तब हमें बस ही होगा। कल 45 सत्ता मात्रे दी इत्यादि घट इषता जिस प्रकार सूर्य घट को प्रकाश करने के लिए उसको कोई क्रिया नहीं करना पड़ता यदि सूर्य को क्रिया करना पड़ता तब इतना दिन में वो नाश हो गया होता इनकी क्रियावान वस्तु विकारी होते हैं नाशवान होते हैं इसी प्रकार आत्मा सारा संसार को प्रकाशित करती है स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण इनको प्रकाश प्रकाशात्मक कोई क्रिया की कर्ता आत्मा नहीं है आत्मा प्रकाश स्वरूप है फलत हो यहाँ पे जानने की क्रिया प्रकाश की क्रिया कोई क्रियात्मक नहीं है और स्वरूपभूत होकर के जो तदबद बोधात्म निश्चित में इस प्रकार बोध स्वरूप आत्मा में ऐसे ही ज्ञानात्मक कोई क्रिया नहीं है इसी इसी कारण से हमें कभी कभी लगता है कि आत्मज्ञान नहीं हुआ व नहीं हो रहा है परंतु तो तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर यदि क्रिया होती तब हमको समझ में आता हाँ कुछ क्रिया हो रहा है यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है तद सारा क्रिया का बंद हो जाने पर जो स्थिति मन की होती है वही मन और क्यों मन क्योंकि तब विषय के नहीं चिंतन करता, चिंतन करता विषय नहीं रहने के कारण मन में शुद्ध आत्मा की प्रकाश अभिव्यक्त होता है वही आत्मा की जो यथार्थ स्थिति है इसलिए जो हमको ये लगता है कि हमें करता अशु जब जैसे प्रकाश की क्रिया की करता नहीं है किसकी इच्छा से मन अपने विषय की ओर दौड़ता है प्रण अपने क्रिया करते हैं तो वहां पर उत्तर दिया था शूत्रो से श्रोत्र मन से मन से करके पर अभिप्राय यही है कि एक वस्तु है जिसकी विद्यमान के कारण अपने कि आप किया करते हैं राजा जैसे अपनी प्रजा को प्रशासन करते हैं अपनी क्रिया के द्वारा आत्मा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता नियंत्रण नहीं करना पड़ता बस मात्र से शरीर इंद्र मन बुद्धि व्यापार करने लगते हैं तो शरीर इंद्र मन बुद्धि जड़ात्मा की शरीर इंद्र मन बुद्धि की व्यापार को देख करके उसके अंदर चेतन विद्यमान आत्मा को हमको समझना चाहिए जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी को देख करके हमको समझना चाहिए वहाँ पे कोई ड्राइवर है बोलेंगे आजकल महाराज और सब गाड़ी ऑटोमेटिक हो गया परंतु तो ऑटोमेटिक गाड़ी को भी रिमोट कंट्रोल करना पड़ता है तो रिमोट सेट तो करने के लिए कोई चेतन तत्व चाहिए कोई चेतन चेतन के आग आग बिना तो होगा नहीं अब आज यहाँ से शुरू होगा बिलात सर्प नि सूर्य प्रकाशक प्रयत्न बिना तदवत त्मा बोध रूप बिलात सर्प नि प्रकाश का बिना तदवत इस प्रकार सर्पस बिलात निर्याणी कोई एक सर्प अपनी बिल से अपने छेद घर से निकल रहे हैं उसमें सूर्य जग ब उसका प्रकाशक है जिस प्रकार किसी भी छेद से जो उसमें उस छेद में रहने वाला जो जीव चूहा हो बिल्ली हो सर्प उसको निकालने में सूर्य प्रकाश करता है परंतु तो सूर्य को उसको प्रकाशित करने में कोई क्रिया नहीं करना पड़ता सूर्य का प्रकाश विद्यमान है सर्प क्रिया करते बिल से निकालते अंदर जाते इसी प्रकार हमारे अंदर विद्यमान जो आत्मा उसके माध्यम से ये जो दस छिद्र है बिल है उसके अंदर से जो ज्ञान का प्रकाश बाहर आता है वो आत्मा के प्रकाश से उसमें कोई क्रिया नहीं है प्रकाशित होता है प्रयत्न न बिना बिना किसी प्रयास से सूर्य उत्त का प्रकाशक है इसी प्रकार तद्वत ज्ञाता आत्मा आत्मा ज्ञाता है परन्तु वहाँ पर कोई ज्ञानात्मक क्रिया नहीं है विषय ज्ञान के लिए तो हमको बुद्धि की व्यापार इंद्रियों की व्यापार के माध्यम से हम विषय को ज्ञान प्राप्त करते हैं परंतु आत्मज्ञान के लिए कोई विषयात्मक व्यापार नहीं है क्योंकि आत्मा तो हमेशा ही विद्यमान है स्वरूप तो हमेशा ही विद्यमान है, है। इसलिए बिलात सर्पस्व निर्याने निर्ग, निर्गमन में सर्प का अपने क्षेत्र से निर्गमन में जैसा सूर्य उसका प्रकाशक होता है बिना प्रयत्न ने सूर्य जदवत प्रकाश होता है तो बिना किसी प्रयास से जैसे सूर्य उसका प्रकाशक होता है उसका प्रकाश करने के लिए सूर्य कोई अलग कोई क्रिया नहीं कर पा क्योंकि सूर्य प्रकाश स्वरूप है तद्भत आत्मा ज्ञाता है वहाँ पर ज्ञानात्मक कोई क्रिया नहीं है मैं कोई चीज़ को जाना जानने के लिए हमको इंद्रियों के माध्यम से विषय का साथ संबंध होकर के प्रकाश की मदद से जब हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है यहाँ तक बौद्धिक व्यापार है और बौद्धिक व्यापार को बंधु आत्मा केवल इसका प्रकाशक मात्र है और फिर उसका आत्मा में आरोप बुद्धिक ज्ञान का आत्मा में आरोप करके हम बोलते हैं मैंने इसको जाना परंतु आत्मा में कोई ज्ञान रूपी क्रिया नहीं है ज्ञान रूपी क्रिया बुद्धि में आत्मा केवल इसका प्रकाशक है जिस प्रकार बिल से तो निकाल रहा है सर्प सूर्य उसका प्रकाशक है सूर्य में कोई क्रिया नहीं है क्रिया कहाँ पर है सर्प में है सर्प निकाल सर्प में क्रिया में कोई क्रिया नहीं है इसी प्रकार इंद्रिय मन बुद्धि की व्यापार विषय के साथ संबंध पे ज्ञान उत्पन्न हो रहा मन, इंद्रियों में है आरोपित हो जाता है ज्ञात आत्मा, है। आत्मा बोध बोध रूपता क्योंकि बोध स्वरूप है बोध क्रिया नहीं है वहां पे ठीक इसी प्रकार से दगैव उम तद्वद बुद्धात्मन इष्यता सत्यवद ज्ञते सर्प उथ दग्ध उष्ण सत्तायाद्यात्म इष्यता सत्यवद ज्ञाते सर्प इष्य बोलते हैं ये जो सर्प की क्रिया कहाँ पे हो रहा है सर्प में हो रहा है सूर्यों के प्रकाश से सर्प की क्रिया नहीं सूर्य के ऊपर इसका प्रकाशक मात्र है जिस प्रकार अग्नि की अग्नि तत्व की दमनता किसी वस्तु में होगा तो छूने चु, मात्र से हाथ जलेगा परंतु जलाना अग्नि की क्रिया नहीं है जलाना अग्नि की स्वरूप है जल मतलब उष्णता अग्नि की स्वरूप है दग्धैव उष्ण सत्तायाम उष्ण जो अपने सत्ता मात्र से जो है जलाने का गुण रखते हैं इट्स वेरी नेचर तद्व बुद्धा आत्मा इस प्रकार आत्मा में नहीं जो बोध होता है वो ये बोध आत्मा में स्वरूप भूत होकर के विद्यमान है इस प्रकार यहाँ भी ऐसा ही समझना चाहिए यहाँ पे आत्मा को समझने के लिए कोई क्रिया नहीं करना पड़ता दग्ध उष्ण सत्ताया उद्यमान जल में हमने हाथ डाला जल में पहले से तेज अनु विद्यमान होगा तो अब डालने मात्र से ही गर्म कर, हाथ को जलाएगा अग्निधर्म तो वहाँ पे रहने तो के कारण अग्नि को यहाँ पे कोई क्रिया नहीं करना पड़ा अग्नि का स्वरूप भी ऐसे है तद बुद्ध आत्मनिश्चित आत्मा ऐसा ही स्वरूप होकर आत्मा में चेतना विद्यमान है बोध विद्यमान है परंतु तो वो जो को कोई भी वस्तु उसके सामने आता है तो उसका ज्ञान सत्य व जब उपाधो होता कहाँ पे क्रिया जब उपाधि है तभी समझ में तो पद में ज्ञान समझ तो तो ज्ञाते सर्प ही व उत्थित है जिस प्रकार जो है हम जब उसको जान लिया तो हम क्या दिखाई पड़ते हैं क्रिया सर्प में है सूर्य में क्रिया नहीं है तो हमको तो दिखाई पड़ते हैं वो परंतु तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता इसलिए यहाँ पे समझना है आत्मा व्यापक असंग पूर्ण है वहाँ पे क्रिया होना संभव नहीं है क्रिया हमेशा परिच्छिन वस्तु में होता है परिच्छिनता में क्रिया है और क्रिया होगा तो बिकारी होगा नाशावान होगा अनित होगा और वो जो है कभी भी हे हो जाता है तब तो आत्मा हे उपाधि से रहता है पहले बोल करके आ जाए इसलिए जिस प्रकार अग्नि को विद्यमानता ही उष्णता प्रदान करती है इस प्रकार सूर्य कितना ऊपर रहते हैं फिर भी जो तो है उसकी विद्यमान से गर्मी के समय उसनों होती है ठंडी के समय जाता है सूर्य जा आनंददायक होता है परंतु सूर्य में इस प्रकार दुख देना अथवा आनंद देना सूर्य की कोई क्रिया नहीं है वो अपने स्वरूप करके सित, हमारी स्थिति हमारी स्थिति के अनुसार हमारे लिए आनंददायक और सुखदायक अथवा दुखदायक होता है इसी प्रकार दग्ध एव अमु सत्तायां उत्ता उपत्ता मात्र से जला है तद्व बोध आत्मनि उक आत्म में जो बोधिता धर्मो भी ऐसा ही विद्यमता मात्र से बोधिता है, है। सत्यवद सर्प ही है जिस जिस प्रकार प्रकार रहने के कारण समझ में आता है। जिस प्रकार सर्प को चलते हुए देखकर करके हम सूर्य के प्रकाश को हम समझ जाता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो हम देख रहे हैं जब तक सूर्य को सीधा नहीं भी देखे यहाँ पे सूर्य तो हमको सीधा सीधा देखने में समझ में आता है इसलिए यहाँ पे संभव है परंतु यहाँ पे वो संभव नहीं है फिर भी वो जब हम कुछ क्रिया करते हैं प्रकार जिस प्रकार हम कमरे में बैठ कर कभी पढ़ा रहे हैं इस समय सूर्य हमको नहीं दिखाई दे रहा है परंतु सूर्य के प्रकाश से काम में प्रकाशित है यहाँ पे कोई बिजली की बत्ती हमने नहीं चलाया और सूर्य के प्रकाश से ही ये काम हो रहा है ये जब प्रकाश करते हुए यदि सूर्यों के प्रकाश करते हुए कुछ क्रिया होते तब क्या होते इतना दिन में सूर्य क्षय हो गया ना तो जाने कब से सूर्य इतना घंटा ड्यूटी कर रहे वो उसका स्वरूप होता है ठीक इसी प्रकार आत्मा भी स्वरूप भूत है और ज्ञान स्वरूप है सर्प को चल रहा है बिल से निकल रहा है ये आत्मा की प्रकाश स्वरूपता के कारण वो हम देख पाते हैं समझ पाते हैं परंतु इसके लिए आत्मा में कोई क्रिया नहीं है क्रिया जो भी है इंद्रियाकरण है मन बुद्धिकरण है कर्ण के द्वारा क्रिया होती है और करण को उपजोग करने वाला में कोई क्रिया नहीं होता ये अभिप्राय है आज उत् ज्ञाता यी त्रामकवेपेन स्वयं नात्मा आत्मा ज्ञवा तत् ज्ञाता अयतवी तवकर्ता भ्रामकव भवेन स्वयं आत्मा ज्ञवा तत् ज्ञाता अपी तद्वत इसी प्रकार से आत्मा कोई क्रिया नहीं करते हुए भी डिवाइड ऑफ आत्मा में कोई क्रिया होना कभी भी संभव नहीं है ज्ञाता तद्वत गुण स्वरूप है चेतन स्वरूप है चेतन स्वरूप होने के कारण क्रिया हो रहा है बुद्धि आदि में अंतु वो धर्म आत्मा में आरोप करके आत्मा जानता जान लिया ऐसा बोलते हैं परंतु आत्मा में ज्ञान रूपी क्रिया नहीं है ये बौद्धिक है कर्ता पिछली वो जो कर्तित्व जो है ना वो भ्रामक ववित वो भ्रांति उसमें आरोप करते हैं स्वरूप ना वास्तविक अपने स्वरूप से आत्मा स्वयं न ज्ञेय न अज्ञ अथवा तत्व तो, अथवा उससे और कुछ ये आत्मा किसी भी रूप में आप नहीं बोल सकते आत्मा ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ज्ञान रूपी ये सब कुछ भी आत्मा में नहीं है आत्मा स्वरूप तो चेतन है और आत्मा प्रकाश स्वरूप है इसलिए आत्मा के प्रकाश से सारा प्रकाशित होकर के ज्ञान प्राप्त होता है हम भ्रांति से मन बुद्धि की व्यापार को आत्मा में आरोप करके आत्मा ज्ञाता है ज्ञातृत्व तो ऐसा बोलते हैं परंतु ज्ञान रूपी क्रिया न आत्मा न ज्ञेय है ना ज्ञाता है ना अज्ञेय भी नहीं है ज्ञेय अज्ञ दोनों ही नहीं प्रयोग किया जा सकता है इसी को श्रुति ने मगर केण श्रुति में के नुपनिषद में क्या अन्न देव उसे को बोलते हैं क्यों जाने हुए वस्तु से भी है, जाने हुए वस्तु से भी है उसे को बोलते विदिता विदिता विदिता शासना बंधु मुक्षा दावा तदवद आत्मा कलिताभ्यम तद भावा ये आत्मा विदित वस्तु से भी भिन्न है और अविधित वस्तु से भी भिन्न है जाने हुए वस्तु से भी भिन्न है और नहीं जाने हुए वस्तु जाने हुए वस्तु से भी भिन्न है मतलब जिसको हम जानते हैं वो आत्मा नहीं है लोग तो आत्मज्ञान कैसा होगा जिसको हम जानते हैं विषय रूप से वो आत्मा नहीं है जितना जानने योग्य वस्तु हमने जान लिया वो आत्मा नहीं है तब तो आत्मा जाना ही नहीं जाएगा बोलते नहीं जे नहीं जाने हुए वस्तु से भी भिन्न है जितना वस्तु हमने नहीं जाना उससे भी भिन्न है क्योंकि आत्मा का ज्ञान नित्य हमारे पास है मैं हूँ ये ज्ञान किसका नहीं है बताइए ये तो सभी का है इसलिए आत्मा जानने योग्य वस्तु से भिन्न है नहीं जानने योग्य वस्तु से भिन्न भी है जानने योग्य वस्तु से भिन्न क्यों है क्योंकि आत्मा को विषय रूप में नहीं जाना जा सकता है और नहीं जानने योग्य वस्तु से भिन्न क्यों है क्योंकि हमेशा नित्य अनुभव में मय करके अनुभव आ रहा है इस प्रकार से ये दोनों से इसलिए आत्मा हेय और उपाध इसी कारण से आत्मा को ग्रहण भी नहीं किया जा सकता है आत्मा को त्याग भी नहीं किया जा सकता है अपने से भिन्न वस्तु का ग्रहण अथवा त्याग होता है अपने आप अपने स्वरूप में कभी त्याग भी नहीं होता कभी ग्रहण भी नहीं होता इसलिए श्रुति बोलती है ये लक्षण एकमात्र आत्मा में ही घटते हैं आज सुबह भी मैं बताया था कि प्रमाण लक्षण प्रमाण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु सिद्धि होती है आत्मा नामक कोई वस्तु है कि नहीं है उसके लिए आपको उसको लक्षण देना पड़ेगा लक्षण क्या दिया गया है वो विदित अविदित दोनों से अन्न देवता विदित आधा और अविदित आधा थी जाने हुए वस्तु से भी भिन्न है नहीं जाने हुए वस्तु से भी भिन्न है इस प्रकार जो तो है आप संसार में ढूंढो क्या है तो एकमात्र आत्मा में ये लक्षण घटने वाला कहीं नहीं घटने वाला और कहीं नहीं घटेगा ये लक्षण इसका अव्यप्ति अति कुछ भी नहीं है लक्षण कोई भी लक्षण अपने इससे भिन्न जगह में चले जाए तो अब अतिव्यक्ति हो गया और अपने जो लक्षण में है वहाँ पे नहीं गया तो अभ्यक्ति हो गया एक लक्षण में कोई अभव्यक्ति अति व्यक्ति रूपी दोष नहीं है बिल्कुल परफेक्टली आत्मा में ही जाएगा ये लक्षण अपने आप विचार करके देखो विद्युत अनद विदितादत्त अविदिताद अतिशुति ऐसा बोलती है विद्युत अविदिताभ्यम तद अन्नत एवं उससे भिन्न ऐसे शासनात्थ इसलिए ये जो हम अपने पर आरोप करते हैं मैं बंधन में हूँ मेरे को मुक्त होना है तो बंधु मोक्षा दया भाबा बंधु अथवा मुक्ति दोनों ही तदव आत्मा कल्पिता इस प्रकार जो आत्मा जानूंगा आत्मा प्रकाश स्वरूप बोध स्वरूप जो भी कुछ है ये सब आत्मा में कल्पित है ये सब जो है उपाधि की धर्म आत्मा में आरोप करके समझाने के लिए हम ये बोलते हैं परंतु उपाधि धर्म के आत्मा का कोई संबंध नहीं होता दोनों भिन्न वस्ती होते हैं तो ये ये सबसे बड़ा अच्छा लक्षण है जैसा सत्य लक्षण है एक अमेत इसी प्रकार आत्मा का लक्षण है ब्रह्म का लक्षण है एक अमेब अद्वितीय इसी प्रकार आत्मा का लक्षण है तभी तीन कोई भिन्न वस्तु नहीं है ब्रह्म हो आत्मा हो सत हो भूमा हो ये कोई भिन्न वस्तु है पे जो प्रयोग किया विषय को तब गुरु जी ने उत्तर दिया था कि वो मन का भी मन है कान का भी कान है स्वत्र का भी सूत्र है गुरु जी ये समझ में नहीं आता है कुछ लक्षण तो बताइए तब लक्षण बताया कुछ तो बोलिए कैसे तब वो जाने हुए वस्तु से भी, भी नहीं जाने वस्तु इस लक्षण को घटाओ पे कहा समझ में आया मेरे को अभी ये एक ऐसा वस्तु बंधु मैं ठीक से समझा ये भी नहीं कह सकता हूँ परंतु मैं, तो मैं नहीं जाना ये भी नहीं बोलता हूँ तो मतलब विषय रूप से नहीं जाना परन्तु हमें कुछ बोध हुआ आत्म संबंधित हम ब्रह्मचार्य में जो इस प्रकार से आत्मा को जानते हैं वही ठीक ठीक आत्मा को जानता है जो कहता है कि मैं आत्मा को ठीक से जान लिया समझ लिया वो अभी तक नहीं जाना जो कहता है मैं नहीं जाना ऐसा भी नहीं है और फिर मैं जान लिया ऐसा भी नहीं है विषय रुझान ये भी नहीं है इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति समझते हैं तो यथार्थ आत्मा को समझा इसको समझाने के फिर दुष्टांत दे रहा है अहोरात्र सूर्य प्रभारूपात्म बोध सूर्य तथात्म नहोरात्रे सूर् प्रभारूपिशेषा बोधिशेषा बोध बोध तथात्मं नहो रात्रे, Legends... रात्रे सूर्य प्रभा रूपा विशेषत बोध रूपा विशेषण बोधा बोध तथा जिस प्रकार सूर्य में दिन रात नहीं है क्यों क्योंकि सूर्य प्रकाश स्वरूप है प्रभा रूप अभिशेषत रात में भी सूर्य का प्रकाश उतना ही प्राप्त रहते तो रात कैसे होगा जब सूर्य का प्रकाश उतना तुम्हारे आंख बंद कर लो कभी तुम्हारे लिए रात हो गया तो सूर्य तुम्हारे आँख के सामने सड़ जाता है इसलिए रात के हम कल्पना करते हैं सूर्य में दिन रात के हम कल्पना करते हैं इसी प्रकार आत्मा में भी हम बंधु मुक्ति की कल्पना करते हैं आत्मा ना कभी बंधन में आया और आत्मा ना कभी मुक्त होगा अनित्य मुक्त में फिर मुक्त तो कहां नहीं समझने के कारण हमने किया, तो को करने के लिए साधन को लगाना पड़ता है सपनों में देखा हुआ को मरने के लिए हमको सपनों का ही डंडा चाहिए इसी प्रकार से कल्पित बंधु को मिटाने के लिए ये सब कल्पित साधन है सारा कल्पित साधन को लेकर के इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है शास्त्र तो बोल रहे सारा साधन छोड़ दो बस ये साधन छोड़ने के लिए यही उपाय है साधन जब हम समझ जाएंगे कि जो नित्य आनंद को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो किसी साधन के तरह नहीं मिलेगा फिर क्या साधन करें? क्यों मन को रोके अथवा तो क्यों एक बैठो ये करो वो करो संजम करो कुछ नहीं संयम भी नहीं असंजम भी नहीं वो असंजम तो मनोवृत्ति इधर उधर भागा करवाता रहता, रहता है वो भी नहीं आत्मा के लक्षण है और संयम करने से भी आत्मा में कुछ विशेषता आ जाएगा ये भी नहीं है ये सब बुद्धि और मन के ही कमाल है अद्भुत खेल है बुद्धि और मन ने माया की महत्व है है जिसने उनको रचा उसी को ही पहले जो है आष्टपिष्ट बांध दिया रज्जु से ब्रह्मो ने उसको रचा कल्पना से और कल्पना से जब ब्रह्मो ने मन को बनाया मन पहले ब्रह्म को ही बंधन में डाल दिया बोलता चल पहले तेरे को ही बंधन में डाल दो तो पता लगेगा परंतु इस ये सब चीज़ कल्पित है ये जो है आत्मा में कभी भी कोई बंधन भी नहीं है और कभी कोई मुक्ति भी नहीं है जिस प्रकार सूर्य में कोई दिन भी नहीं है रात भी नहीं है दिन और रात हम अपने व्यवहार के अनुकूल अपने समय का अनुसूल हम उसको कल्पना करते हैं सूर्य में पर वो हमारे में है तो में नहीं है इसी प्रकार बंधन और मुक्श हमारी मन में है वो आत्मा में नहीं है आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है बोध भी आत्मा में नहीं है अबोध भी आत्मा में बोदा बोदा उना आत्मा नहीं प्रहा। अभिशेषत है बोध प्रकार प्रकार इसी प्रकार आत्मा बोध रूप है इसीलिए आप बोध अबोध दोनों ही आत्मा में प्रयोग नहीं कर सकता दिन रात सूर्य में प्रयोग नहीं था इसी को समझाने के लिए दुष्ट और बोलता है जिम जथक्न विधान ससत नातेथक् ब्रह्मजो बेद हादर्जिम जथक्न विधान ससत् नाते जथ कम ब्रह्मजो बेद हानु ससत्तम नैव जायते इस प्रकार ऊपर जिस प्रकार से कहा गया है अपने स्वरूप को ब्रह्म के साथ एक होकर के जो जानते हैं यथोक्तम ब्रह्म जो वेद कैसे ब्रह्म हान उपादान वर्जित वो ग्रहण करने योग्य भी नहीं है तय करने भी विषय नहीं है तय और ग्रहण दोनों के परे है वो वर्जित है जो इस प्रकार ब्रह्म विषय व्यापक रूप आत्मतत्व को जो ठीक से जान लेते हैं इस मतलब जथोक्त न विधान जैसे यहाँ पे कहा गया है उस प्रकार से उसको जान लेते हैं जथोक्त न विधान सत्यम नहीं बुझाएत है निश्चित फिर दोबारा जन्म नहीं लेता सत्यम इन्वेरिएबली उसका दोबारा जन्म नहीं होता जब तक तत्तम ब्रह्म जो वेद हान उपादान वर्जित इस प्रकार जैसा यहाँ पे कहा गया है कि बोधा बोधो ये आत्मा में नहीं है आत्मा तो बोध स्वरूप है वहाँ पर कोई बोधात्मक क्रिया नहीं है आत्मा में अज्ञान भी नहीं है अज्ञान जो है ये बौद्धिक है बौद्धिक जो है क्योंकि उनको जानने की क्रिया होती है वहाँ पर जितना क्रिया के माध्यम से जितना वस्तु को जान लिया वो आपने को समझता है कि मैं इसका ज्ञाता हूँ और जब वो नहीं जान पाता है तब उसका नहीं अज्ञाता हूँ आत्मा का बुद्धि का विषय बनता नहीं है इसीलिए अज्ञानी व्यक्ति हमेशा तो अज्ञानी रहता वो अज्ञान मिटने वाला भी नहीं है परन्तु आत्मा यदि इस प्रकार ग्रहण करने योग्य वस्तु होता तब तो ग्रहण करने के बाद हम बोलते मैंने आत्मा प्राप्ति कर लिया परंतु इसका प्रकार ग्रहण प्राप्त योग्य वस्तु है ही नहीं इसलिए आत्मा की प्राप्ति भी होना नहीं है आत्मा नित्य प्राप्त वस्तु है इसलिए आनंद नित्य आनंद रूप है इसलिए उस आनंद को विषय के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है विषय इंद्र संयोग से आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिस आनंद को हम सभी ढूंढ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा उस आनंद प्राप्ति के लिए जितना साधन अथवा प्रयास हम लगे हुए हैं प्रयास में बस उस प्रयास को धीरे धीरे छोड़ना हो भगवान में कुछ नहीं जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान्त पर सारा धर्माचरण को छोड़ करके केवल शुद्ध अपने स्वरूप की चिंतन करो भगवान की स्वरूप की चिंतन करो यही हमारा स्वरूप है बस इसी से मुक्त होना है इसके बिना मुक्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं है तथोत्तम तो ब्रह्म जेद हान उपादान ऊपर कहा गया नहीं ये प्रॉमिस है मेरा निश्चित जन्म बंधन से छोड़ जाता और बोल रहे जन्म मृत्यु प्रभात नुयाक इत उधर तुम आत्मान अन्न कैनचि जन्म मृत्यु प्रवाहु पति तो नक्नुया उधर आत्मा ज्ञा कन्म मृत्यु प्रवाहु पति तो नक्नुयाद इत उधर्तम आत्मा के नच इस प्रकार जन्म मृत्यु प्रभाव में गिरा हुआ है जो व्यक्ति क्योंकि काल से जो भवोरोग को दीर्घ रोग भव ए साधु सबसे लंबा चौरा दीर्घरो क्या है ये भवोरोग भवोरोग मतलब जन्म मृत्यु प्रभाव में चंद नदी की धारा में जैसा बहता जा रहा है व्यक्ति ऐसे ही हम जन्म मृत्यु के प्रभाव में अनादिकाल से बहते हुए आ रहे हैं तक आके पहुँचा किस वहाँ के कौन सा किसी पत्थर में टकराया हमें इस प्रभाव से बाहर जाना है बाहर जाना है तो क्या करना पड़ेगा यहां से अपने को उद्धार करने के लिए ज्ञान नहीं बस अग्नि के भिन्न मैंने कभी गिरा ही नहीं शरीर गिरा मन बुद्धि गिरा तो गिरा तो गिरा तो उसको मैं तो सर्वथा असंग हूँ ज्ञान अन्य न के नित उ तुम ज्ञानात अन्य न के नचित न उद्धर तुम सकना ऋत्य ना मुक्ति ऋत्य ज्ञानात ना मुक्ति ये मैं कई बार बोला आपको ये भगवान से जो बार बार यही बोलना है देखो भगवान इतना दिन तक तुमने जो है मेरे को नचाता रहा संसार में और मैं भी जो अपनी सामर्थ्य अनुसार बहुत अच्छे ढंग से नाचता भी रहा हमारी इस नाच देख के तुम सुखी हो कि नहीं खुश हुआ कि नहीं तुमने हमको नचाया और मैंने तुम्हारी इच्छा अनुसार खूब नाचा इस नाचने से तुम मत मतलब कुछ हुआ कि नहीं क्यों ऐसा पूछ रहे तुलसीदास क्या बात हो गया तुमने तो कहीं पूछा नहीं बोलते मेरे को प्राइस देना पड़ेगा यदि तुमने हमको जैसे नाचने के लिए भेजा था मैंने उसको नाचने में समर्थ हो गया तब आप क्या करो आप मेरे को प्राइज दो अच्छा जदिनी हमारा नाच देख के तुम संतुष्ट नहीं हो यानी कि तुम समझ गए ये नाचने का ही नहीं है चल भाग यार दोनों अवस्था में हमको से भगा दो इस ज्ञान के बिना चित बुद्धात्मा न के नचित ज्ञान के बिना दुसरा कोई रास्ता नहीं है स्वरूप तो आत्मा में बंधन कभी आया ही नहीं इस समय भी हमारे साथ बंधन का कोई संबंध नहीं है इस में भी बंधन बंधन पे है है है मैं और मेरा यही बंधन है। आगे बोलने वाला है। तो यह करते हैं मुंडक उपनिषद की हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशय तस्मिन् दृष्टे परावरे यहाँ पे तस्मिन् तस्मिन् दृष्टे दृष्टे इति ये इतना भिन्नता है मूल में परावरे विद्धते तस्वीर दृष्टि ग्रंथिशी चाह कर्मा क्या तीन काम होता है यहाँ पे तस्मिन् दृष्टे सति उस परम तत्व यदि हमारे दृष्टि में आ गया यदि एक बार उस परम तत्व दृष्टि में आ गया मतलब बोध में आ गया कि वो तो इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है इसलिए एक आँख की दृष्टि में तो नहीं आएगा परंतु बौद्धगम्य है तो बौद्धगम्य मतलब यदि एक बार वो हमारी पकड़ में आ गया बोध में आ गया तब क्या होता है तीर काम होता है हृदय भिदते हृदय ग्रंथी जड़ और चित्त में जो गांठ हमने बांध रखा जर हो गया स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अचित हो गया शुद्ध आत्मा दोनों को ऐसा मिला करके गांठ मारा खोल तो ही नहीं आए कब कितना परंतु यदि एक बार उस तत्व हमने अनुभव कर लिया तब फिर जो है ये गांध टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है विद्युत छिदंत दे। सर्व संशया कि ये सृष्टि कौन बनाया कहाँ से आया क्या हुआ सारा संशय जितना संशय होता है, हो सकते है। सारा संशय जो है जाते हैं। जब तक हम अधिष्ठान रूपी को अथवा मरुभूमि की बालू वहाँ पे है ऐसा नहीं जान लेते हैं। तब तब तो शंका उसका समाधान उसका संशय ये सब होता रहता है परंतु एक बार जान लेने के बाद चाहे कोई कितना भी बोले वहाँ पे भूत शूद्र है जलधरा है माला है दंड है सर्प है कुछ नहीं नहीं वहाँ पे रज्जु ही है रज्जु भिन्न कुछ नहीं है सारा संशय मिट जाता है किसी को पूछना भी नहीं पड़ता बस इसलिए बोलते हैं भिन्दत हृदय ग्रंथि छिद्दंत सर्व संशय संशय कोई बस हमारा काम है कि नहीं है और क्या करूँ सन्यास ले नहा लूँ क्या करने ले कहाँ जाए ये कुछ भी संशय नहीं जाएगा जहाँ है वहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या अपने आप ही सब चीज़ से मर उल जाता है भगवान की इतना महिमा है और छीअ्यचस् कर्माणी जितना सारे इनका कर्म होता है यहाँ पे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं तीन प्रकार के कर्म होते हैं एक है एक संचित कर्म एक है क्रियमान कर्म और एक है प्रारब्ध कर्म तो यहाँ पे जो क्रियमान कर्म आपको करना पड़ेगा प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्म और क्रियमान कर्म ये दोनों जो है संचित कर्म जल जाता है और क्रियामान कर्म में तादात्मता नहीं होता फल तो उसमें फल उत्पन्न नहीं होता और प्रारब्ध कर्म तो भोग से ही होता है इसलिए छीअ्य च मानिए तस्मिन दृष्टि परावरे उस पर से ऊपर जो विद्यमान है हिरण्यकर्व से ऊपर ईश्वर और ईश्वर से पीछे जो शुद्ध चेतन व्यापक तत्व वो अनुभव में आ जाने पर फिर जो है सारा गांठ मतलब ही मिलावट छूट जाता है और संशय मैं बंधन में हूँ कि मुक्तों में हूँ मुक्त होना है कि नहीं होना ये सब कुछ नहीं है कि बस शुद्ध चेतन में बैठेंगे फल तो क्या है कि जो है कर्म कर्म के फल ये भी चला जाता है ईश्वर तक जो है बस चला जाता है सारा कर्म जो ज्ञानाग्नि सर्व कर्म नम भस्म स्वाद गुरु तय तथा ज्ञान अग्नि समस्त कर्म को जला करके भस्म कर देते हैं जला करके भस्म कर देते हैं इति इस प्रकार तस्मिन दृष्टि पर जब वो पर से भी पर मतलब हिरण्यगर्भ से पीछे ईश्वर ईश्वर से पीछे जनित गुंडरा निराकार निर्विश उस तत्व का हम अनुभव कर लेते हैं तब है ये तीन काम होते है सुति वाक मुंडक उपनिषद की श्रुति है ये ये कितना नंबर श्रुति है मुंडक उपनिषद के ये तीन नंबर दिया यहाँ पे है टू टू, टू, टू एट हा ये मुंडक उपनिषद के दो, दो है श्रुति अब आगे जो है इतना तक ये बंधन का लिए हमारा कारण क्या होता है कि बंधन का कारण इतना ही है कि मैं और मेरा यही बुद्धि बंधन है और तुम और तेरा यही बुद्धि मुक्ति है तो इसीलिए अग, अगले में बोलते हैं लास्ट वार्ष है लास से इसका ममा तद ये पदमम वरुपोम सुदृष्टास्त्राभ्य विमुचतस्मी यदि निश्चि नर महमीत अंतिम मंत्री पदमं पदमंबरूपम सुदृष्ट शास्त्रातस्ईत बिमु निश्चितो नर मम अहम इति एक अपू सर्वत एक काम यही करो क्या काम करो ये मैं और ये मेरा हर जगह से बुद्धि को हटा लो हर जगह से बुद्धि को हटा लो अहम इति एक अपू सर्वतः चारो तरफ से ये ममत्व बुद्धि जहाँ जहाँ वो ममत्त का स्टैंप लगा रखा वो स्टैंप को हटा दो ममहता सर्वत विमुक्त देहम पदम अम्बरूप इस शरीर के साथ धादात्मता छूट जाने पर शरीर छूटने पर क्या हो जाएगा आकाश की तरह असंग व्यापम पद को प्राप्त कर जाएंगे है ना पदम अम्बरों आकाश के समान व्यापक बै, पद को साथ एक हो जाए सुदृष्ट शास्त्रानुमितिभ्य ईडितम ये मैं नहीं बोल रहा हूँ शास्त्र को यदि ठीक से आप विमु विलोटन करेंगे तब शास्त्र के द्वारा जान करके फिर हम इसको अनुभव में ला सकते थे ईडितम विमुचते अश्विन यदि निश्चित न इस प्रकार से यहाँ पे जैसा शास्त्र ने कहा इस प्रकार से यदि हम निश्चित हो सकते हैं तो संसार बंधन से भव रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से जो जन्म मृत्यु अपू सर्वत में और मेरा ये बुद्धि हर जगह से हटा दो एक विमुक्त देहम पदम बरोपम तब क्या हो जाएगा इस शरीर को छूटने के बाद आकाश के समान व्यापक उत्तम पद को प्राप्त करेंगे सुदृष्ट शास्त्र अनुमिति इरित। मैंने बोलना शास्त्र को अच्छी तरह से विलोड़ करके फिर इस निष्कर्ष पे हमने पहुंचा क्या विमुच् अश्विन यदि निश्चित शास्त्र ने जैसा दिखाया इस प्रकार के अपने स्वरूप को जो निश्चय कर लेते हैं निश्चित ही वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है जो आनंदमय सत्ता को प्राप्त करना चाहते हो आप खुद इसको विचार करेंगे देखेंगे, हमारे दुख का हे कोई घटना नहीं है की। कुछ घटना के तो हेतु तो होती है ये मैं और मेरा तत्संबंधित तो चिंता ही हमको संसार में कितना व्यक्ति रोज मरते हैं ये जो कश्मीर में घट कितना व्यक्ति मर गए हमें खेद है परंतु हम उतना कोई के लिए लज्जित है और घटना नहीं होना चाहिए परंतु जो शोक का अनुभव करते हैं वो नहीं हो रहा परंतु जिसके घर के व्यक्ति मर गया उसकी जो है बहुत ही दुख हो रहा है वो तो दुख की हेतु मृत्यु नहीं है दुख की हेतु वो मेरी है मेरा वस्तु खो गया हमसे इसलिए यदि ये हमारा बहामाज में बहामाज में नहीं मैक्सिको में मैक्सिको में वे टू हाउ वी कैन लीड ए हैप्पी लाइफ उसका निष्कर्ष में मैं अंतिम यही बोला था जहां जहां आपने तो कैसे uh, क्योंकि वो थप्पा तो इतना पक्का हो रखा है जैसे वो चुनाव में चुना जाते हाथ में छप्पा लगा देता है और मिलते ही नहीं कई दिन तक रहता है परंतु यही हमारा साधना है एकमात्र भगवान ही मेरा है और भगवान को छोड़कर करके उनकी जितने सारे विभूतियाँ हैं वो सब उनका चीज़ उनको रहने दो उसके साथ मेरा उनका चीज़ उनको संभालने दो मेरे को तो भगवान चाहिए मेरे को तो भगवान यदि हम चाहे तो इतना मन को कर लेते हैं तो भगवान की तरफ़ बना हुआ हर चीज़ की रक्षा उन्हीं को करेंगे जिसका रखना करना होगा नहीं होगा नहीं होगा हमें क्या फ़र्क पड़ता मैं क्या लेकर आया था जो ले जाऊँगा साथ में खाली हाथ आया नंगे आया नंगा जाना है क्यों बेकार एक ममत्वि हर जगह जहां जहां ममत्व बुद्धि होती है वहां से उसको उठाओ विमुक्त देहम पदम बरूपम जब तक का हो जाएगा इस शरीर को छोड़ने के बाद आकाश की तरह उत्तम पद को तुम प्राप्त करेगी सुदिष्ट शास्त्र अनुमति फिर तो मैं ये जो है शास्त्र को अच्छी तरह से विलोटन करके उसका सांच निकाल करके मैं ये आपके सामने अनुमान के रूप में रख रहा हूँ एक कथित विमुचत अश्विन यदि निश्चित न तो निश्चित ही यदि मनुष्य के इस विषय में निश्चित रहता है अश्विन यदि निश्चित न रहो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा इस कोई शंका नहीं है इस प्रकार से जो तो श्री का जो वन कैनॉट बी अदर है ना इज इज इम्पोसिबिलिटी ऑफ वन बी ये जो है मैं शुद्ध चेतन व्यापक हूँ नित्य मुक्त हूँ मैं कभी भी जीवत तो बंधु मुक्ति मुझ में कभी आया ही नहीं ये मेरा कल्पना ही मात्र है इस कल्पना से बाहर आ जाओ कल्पना से बाहर आने के लिए उपाय क्या है मैं और मेरा इस बुद्धि को छोड़ना है मैं एक असंग व्यापक हूँ फलत वो मेरा करके संसार में कुछ नहीं है ना कुछ पाने का है ना कुछ खोने का डर है ना कुछ पाने की इच्छा इस भाव में यदि हम मन को रख सकते हैं तो हमेशा सुखी आनंद से जिएंगे जो सुख काम ढूंढ रहे हैं वो अपने आप ही ऐसे आनंद की अनंत धारा जो अंदर प्रवाहित हो रहा है वो विषय इच्छा से विषय वासना से खंडित हो रहा है वो ऐसे आनंद की अनंत धारा जो अंदर प्रभावित हो रहा है वो विषय वासना से खंडित हो रहा है मम मम मेरा मेरा यदि उस भाव को हम हटा देंगे तो ऐसे अनंत की अनंत धारा जो अंदर से निरंतर प्रभावित हो रहा है उस धारा में मना बन करता ही रहेगा उस धारा में विद्यमान रहेंगे इस प्रकार से ये प्रकरण समाप्त हो जाता है इसके बाद जो हमारे शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है पंचतन मतेंद्रिय बना हुआ है उसको तो क्यों आत्मा की दशर्थ स्वरूप को समझने के लिए कहाँ कैसी स्थिति है उसको समझाने का कोशिश करते हैं भगवान भाष्य देखिए पार्थिव प्रकरण हम कं से ये पृथ्वी के भाग हमारे शरीर में कैसे कैसे है पृथ्वी भाग कौन से लंबा प्रकरण है या फिर मतलब ये पंच महाभूत की हूँ और इसमें से राइट नॉलेज क्या है कि ठीक से समझेंगे कैसे आज के बाद इसको शुरुआत करके फिर एक थोड़ा समय बचा है तो कर लेता है इसको कंसिस्टिंग ऑफ पृथ्वी भाग उसको बोलते हैं तो देख ये आत्मा आत्मा रूप रस गंध से रहित है पृथ्वी जल तेज आकाश से रहित है परंतु इसी के माध्यम से ये समझ में आता है इसीलिए भगवान ने जो है आकाश अग्नि जल पृथ्वी को बनाया और आकाशवायु अग्निजल पृथ्वी को बना करके उसके कई विकार को भी बनाया तो हमारा क्या है कि इस विकार की वस्तु के माध्यम से अविकारी वस्तु समझ में आता है अनित्य वस्तु के माध्यम से ही नित्य वस्तु अनित को समझने वाला नित्य वस्तु समझ में आता है इसको दृढ़ करने के लिए क्या पृथ्वी भाग है उसको लेकर के वर्णन करना चाहते हैं भगवान भास्कर बोलते हैं पार्थिव कठिन द्रव देह स्मृत पंक्ति चेष्टुर्वायुम्भवा कठिन धाद्रव देह स्मृतम पंक्ति चेष्टवकाशु बन्नी वांबरोभवा पंचम्हाभूत पंचम्हाभूत् जो कठिन अंश दिखाई देता है वो पृथ्वी अंश है पार्थिव कठिन धातु पृथ्वी विशेष संबंध रखने वाला क्या है जो कठिन हिस्सा होता है शरीर में वो पृथ्वी भाग है द्रव देह स्मित अमय देह शरीर में जो लिक्विड पार्ट है वो जल का विकार है जल की विकार और फिर जो पकना चेष्टा करना और किसी को अवकाश प्रदान करना ये यहाँ पे जो है ये अग्नि वायु और आकाश के धर्म है पक्ति मतलब पकना पच धातु से तीन प्रत्यय वह पक्ति तकार को तकार है न सिर्फ पच धातु था ककार है चो कूकर प्रचेष्टा मतलब एफोर्ड कोई भी वो वायु के कारण निरंतर प्रभावित होता है ये भयकार अवकाश है अवकाश अत्युतम आकाशम का अवकाश है ना हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है तो पंच महाभूत से बना हुआ है शरीर को समझेंगे कैसे ये जो है पंक्ति चेष्टा अवकाशा शु बन्नी वायु एक बन्नी मतलब तेज वायु हो गया आयु पाक पकाना काम आँख का है और चेष्टा का काम वायु का है और अवकाश देने का काम आकाश का है अद्भवा ठीक है तो इस प्रकार से जो पृथ्वी मान लीजिए जी हम पंच धोता हो तो उसे बना हुआ जो हमारा शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ हमारा शरीर है और इसको मैं मैं मान रखा हूँ यदि इसमें मैं मान रखे हो तो इस इसमें जो कठिन भाग है तो कैसे समझेंगे तो जो कठिन भाग है वो पृथ्वी की भाग है जो जलमय भाग है वो जल की विकार है जो यहाँ पे जो हम लोग खाना खुना खाते हैं कितना भी मर्जी खा लेते हैं वो खाना तो जीवा तक जाकर के वो जो नरमपन है वो के अनुकूल होकर के बनता है परंतु वो पकाना पकाना नहीं है अंदर जाके और पकते हैं जितना हम बाहर रखने के दरा पकाते हैं ना वो तो जीवा मुंह और दांत के अनुकूल करके हम भेज देते हैं उसके अंदर परंतु शरीर के अनुकूल उसको बना करके जो है पकाना वो अंदर वायु के, के, के समान वायु के माध्यम से वायु का काम है सारा शरीर में वो उपयोगी रस को भेजता है और जो जो नाव है जिसके अंदर से जवागमन करता है आकाश उसको अवकाश प्रदान करते हैं उसके अंदर कैविटी है उसके वि क्या करते हैं इस रस को जो शरीर में अंग प्रत्यंग में जाने के लिए मदद करते हैं इस प्रकार से अब इतना यदि हम देखने सुनने लग जाए ना तब तो ये सारा हमारी ज्ञान ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हम इसको जिसको हम ऑपरेट करते हैं जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री का के लेबोरेटरी में कोई एग्जामिनेशन करते हैं ना कोई तो उसमें क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब के तरह कैपिलरी ट्यूब के तरह कुछ ले करके उसको ये जाना है इसको डाल रहे हैं उसको पका रहे हैं जब हम इसको करते हैं तब हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी नहीं लगता मैं इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको कर रहा हूँ इसी प्रकार से शरीर की जो है अंग प्रत्यंग उसकी क्रिया को यदि हम देखने लग जाएंगे वहां पे पृथ्वी क्या काम कर रहा है जल बाकी क्या काम है आग बाकी क्या काम है वायु बाकी क्या काम है अगर तो क्या हो जाएगा ये सब अपने सामने दृश्य बन जाएगा और मैं इसका दृष्टा हूँ मैं अपनी शरीर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये भाव आ जाएगा तो शरीर में नहीं हूँ ये निश्चय भी हो जाएगा इस लेबोरेटरी में काम काम करते करते आपको पता लग जाएगा निश्चित ही ये चेतन तत्व तो जिसको लेकर के ये जितना देखे लेबोरेटरी में हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा काम करते हैं जो केमिकल डालते हैं वो जड़ है वो आज जो मैं काम कर रहा हूँ क्रिया कर रहा हूँ वो चेतन है उससे भिन्न इसी प्रकार से शरीर की अंग प्रत्यंगों उसके कर्म को जब आप देखेंगे तब क्या हो जाएगा इसको चलाने वाला अथवा जिसके रहने के कारण ये चल पा रहा है वो इससे भिन्न कोई एक शंख दर्शन में एक सुंदर शब्द आता है संघात पर अर्थत्वाद जो संघात होता है ना मतलब तो अनेक चीज से मिला हुआ जो वस्तु होता है वो अपने उपजुग के लिए नहीं होता दूसरे के लिए होता है इस प्रकार मकान ईट काट पत्थर बजरी सीमेंट सरिया सबसे बना हुआ है कोई आश्रम है कोई मकान है कभी भी मकान को बरसात में भीगना पड़ता है वो मकान का भी नहीं मकान का लाभ उठा सकता है मकान तो मकान मालिक के लिए होता है मकान मकान मालिक के लिए होता है इसी प्रकार से हर जगह पे जहाँ कहीं संघात दिखता है वो संघात संघात के एक मालिक होता है वो मालिक के लिए होता है इसी प्रकार से पृथ्वी की कठिन अंश जो धातु है उस समझे फिर द्रवद लिक्विड की जो है वो जलमय है शरीर में वो भी भाग है पकाना किसी को चेष्ट करना किसी को अवकाश देना ये सब जो है वायु अग्नि वायु और आकाश से उद्भव होता है इस प्रकार जो है आप यदि देखने लग जाएंगे इस प्रकार यदि हमको अलग करके इस चीज़ को समझने लग जाएंगे तब क्या हो जाएगा ये सब हमारे लिए दृश्य कोटि में आ जाएगा मैं इसको भिन्न इससे भिन्न इसको उपभोग करने वाला इसका दृष्टा हूँ अथवा इसको उपभोग करने वाला भोगता हूँ इसके साथ ये हमारा ये मैं नहीं हुए निश्चय हो जाएगा ये प्रार्थ्तिव प्रकरण में लंबा चौड़ा करके यहाँ पे केवल पृथ्वी नहीं है पंच महाभूत को कैसे हम अलग कर सकते हैं हम शरीर से इसके साथ तादात्म कैसे हो सकता है क्या छूट सकते हैं वो जो है हम समझ सकते हैं आज यही पे रखते हैं फिर देखेंगे कल परसों हाँ कल और परसों और नर नो देखेंगे हम मैसेज दे देंगे हो सकता है कल ये पार्ट मौका है लगे तो कर लूंगा पुस्तक लेकर वहीं बैठके कर लेंगे ये तो तावर हो तावर, नहीं होगा तो नहीं होगा तो देखेंगे तो अब आप थोड़ा सा ये मैं थोड़ा न्यूज में देखना ये नहीं बोलना कि स्वामी जी हम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है हम वो बाद में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ठीक है सुबह का पाठ होगा सुबह छंदक उपनिषद में कोई शंका नहीं है और छंद गोपनिषद केवल मात्र अमावस्या प्रतिपदा जैसा बंद रहे तो वो बंद रहेगा बाकी बाकी सब दिन होगा बाकी सब दिन होगा हमारा वो अक्षय तृतीया और बस शंकर जयंती उस दिन सुबह का पाठ तो रहेगा कोई दिक्कत नहीं है शंकर जयंती के दिन देखना पड़ेगा तो वहाँ पे उस दिन थोड़ा तो ब्रह्म पीठ में तो विशेष पूजा होता है भगवान शंकराचार्य का तो शंकर जयंती के दिन मतलब तो वो है दो तारीख दो तारीख को पाठ बंद हो सकता है बाकी ये पाठ तो चलता रहेगा ये शाम की पाठ है इसमें कोई दिक्कत नहीं है साढ़े तीन बजे वाले परंतु अमावस्या और प्रतिपदा यदि अमावस्या प्रतिपदा के बंद होगा तब तो हम आगे कर लेंगे इसको क्योंकि ये समाप्त होने के बाद ये इच्छा है कि ब्रह्मसूत्र शुरू करूँगा मैं ब्रह्मसूत्रों के क्योंकि अगले साल वाहमा में ब्रह्मसूत्र करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ये समाप्त होने के ओम पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णा पूर्णमुगछते पूर्णश् पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति ओम नमो नारायणय ओं नमो नारायण <coughs>